बहुत ही अच्छा सहजता फील करें और आसानी से अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़े तो इसी लक्ष्य को लेकर हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है तो आइए अब हम लोग आर्डिकता इंस्टीट्यूशन में पहुंचे हैं जहां पर बीएड के जो हमारे टीचर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे इससे हमें पता चलेगा कि बी कैसे करना है दूसरा टीचिंग फील्ड में हम कौन कौन सी जगह पर जा सकते हैं और बी करने के बाद स्कूल या कॉलेज में ही नौकरी नहीं कुछ और जगह भी हम लोग नौकरी कर सकते हैं क्या उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी तो आइए आज पूरी तरह से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे बीएड में एंट्री कैसे करना है उसके बाद कौन कौन से उसमें और कोर्सेस होते हैं वो सारी बातें हम जानेंगे तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं पटेल कलाबेन रावल निशाबेन मनीषा बैंड हमारे साथ हैं जो अर्डिकता इंस्टीट्यूशन में बीएड के बच्चों को पढ़ाते हैं तो खुद भी एक अच्छी तरह से काफ़ी समय से बीएड करके वो टीचिंग फील्ड में हैं तो उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि आगे हम लोग इस क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं तो आप सभी की तरफ से टीचरों का बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को पटेल कला जी से जो हमें बताएंगे कि बीएड में आने के लिए हमें किस तरह की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और किस तरह की क्वालिटी क्योंकि क्वालिफ़िकेशन तो फिर भी हम लोग मोटे मोटे तौर पे हम लोग समझ जाते हैं लेकिन साथ साथ क्योंकि करियर मना एक लाइफटाइम टाइम हम लोग लेते थे पूरे जीवन भर हमको अपने करियर के साथ रहना होता है तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्वालिटी को भी अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है तो आइए पटेल कला जी से सुनेंगे हम कि हमारा बीएड में किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं और हमारे व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए इस फील्ड में अच्छा करने नमस्कार इसमें बीएड में आने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए ग्रेजुएशन होगा तभी वो बीएड में आ सकते हैं और एक बात वो भी है कि इसमें परसेंटेज होते हैं वो पैंतालीस से ऊपर होने चाहिए और कैटेगरी के, के वाइज भी होते हैं तो जनरल में जो लोग आते हैं उससे 50 परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो बी एड में आ सकते हैं वरना वो आ सकते नहीं आ सकते और दूसरी दु, दु, बात स्किल व्यक्तित्व तो इसमें क्वालिटी तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तब भी वो एक कार्य कर सकते हैं सबको जो बच्चे लोग होते हैं उसे साइलेंट कर सकते हैं उसका व्यक्तित्व भी होना चाहिए व्यक्तित्व अच्छा होगा तो भी वो बच्चों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरी बात है शिस्त शिस्त डिसिप्लिन होनी चाहिए डिसिप्लिन नहीं होती तो शिक्षक अच्छा नहीं बन सकता और शिक्षक में शिस्त अच्छी होती है तभी वो विद्यार्थियों को अच्छी शिस्त सीखा सकते हैं और तीसरी बात है निष्ठा निष्ठा से काम करना चाहिए अच्छे अच्छे प्रकार से वो काम करेगी तभी वो विद्यार्थी अच्छी तरह से निष्ठावान हो सकते हैं पटेल कलाबेन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जैसे आपने कहा डिग्री होनी चाहिए या ट्वेल्थ के बाद भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं ये तो ठीक है लेकिन इसके साथ हमारे अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात पटेल कलाबेन ने बताया कि हमारे अंदर क्वालिटी यानी व्यक्तित्व तो हमारा अच्छा होना चाहिए हमें यह समझना चाहिए कि मुझे जीवन भर बच्चों के साथ ही बातें करना है बच्चों को पढ़ाना है उनकी हर समस्या को सुनना है समझना है और उनको हम अच्छी तरह से पढ़ा सकें ऐसी हमारी जो तो व्यक्तित्व है होना चाहिए अगर ये लक्ष्य हमारा होगा इसके साथ साथ हमारे अंदर हमारी आवाज़ में हमारे बोलने में ताकत भी होनी चाहिए ताकि बच्चे हमारी बात को सुन सके और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ ही ये भी बताया कि डिसिप्लिन क्योंकि अगर टीचर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी उसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के सामने सिर्फ दो ही लोग आदर्श होते हैं एक उनके माता पिता या घर वाले या फिर उसके बाद उनके टीचर्स या उनके अध्यापक या प्रिंसिपल या स्कूल का माहौल तो ये दो चीज़ें जो है बच्चों को काफ़ी प्रभावित करता है तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें टीचिंग फील्ड में या बीएड में एंट्री करना है या टीचिंग फील्ड में आगे पढ़ना है तो ये चीज़ें जो है अच्छी तरह से हमारे जहन में हो तो हम इस फील्ड में आगे बढ़ें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप इस फील्ड में कैसे आएं आ, मैंने एम ए किया है तभी मैं इसमें आ सकती हूँ और वो पाटन यूनिवर्सिटी है इसमें इंटरव्यू होता है इसमें पास जो उसे ज, जिसे पास कर तो, किया हो वाईवा वाईवा होता है इसमें पास करते हैं, उसे ही इसमें सिलेक्शन करते हैं मैं एम ए बी एड हूँ एम एड होना ज़रूरी है एम नहीं है तो वो बी में नहीं आ सकते बी से एक डिग्री बड़ी होनी चाहिए तभी बी में आ सकते हैं बी से ज़्यादा एम फिल भी होना ज़रूरी है लेकिन वो हम अभी नहीं हम, हमने कर, किया है लेकिन अभी प्रयास जा, जारी है पी में मैंने एग्जाम दी है मैं इसमें पास हो गई हूँ वाइवा भी दिया है या अभी रिजल्ट बाकी है इसमें अच्छा, अच्छा। अच्छा। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कलाबेन एक और बात बताइए जैसे कि आपके परिवार में कौन कौन है कितने लोग हैं मेरे परिवार में मैं अभी पापा के घर रहती हूँ वहाँ संयुक्त कुटुम्ब हैं मेरे पापा खेती करते हैं और मेरे काका डिस्ट्रिक्ट जज में हैं। तो हम सभी और मेरा मेरे दो भाई, भाई हैं। इसमें एक भाई हाईकोर्ट में एडवोकेट है और दूसरे भाई यहाँ पे खेती करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि आप बीएड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या फील करते हैं आप यहाँ आके मुझे बहुत आनंद होता है मैं मेरे पापा के घर रहती हूँ इस, इससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ मैं मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा पूरा जीवन बदल जाता जीवंत हो जाती हूँ बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है उसे उसकी जो समस्याएँ हैं वो मैं सुनती हूँ उससे मैं भी प्रेरणा लेती हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव मिलता है ये अनुभव लेके मैं बी पे जाके वहाँ मेरे समाज में और मेरे संबंध में रिलेटिव में जो भी आते हैं उससे मैं सारा व समाधान करा सकती हूँ कलाबेन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ाने के साथ साथ खुद भी सीखती हैं बच्चों से और वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि पढ़ाना ये तो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हम पढ़ाते जरूर है लेकिन बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा काम करता है तो आने वाले दूसरे बच्चों को हम लोग बहुत ही अच्छा पढ़ा सकते हैं तो आपको पढ़ाने में अच्छा भी लगता है और रोज नई नई बातें आप सीखते हैं ये आपने कहा चलिए बहुत ही अच्छा लगा पटेल कला आपसे बात करके आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हैं हमारे साथ दूसरे फैकल्टी मेंबर में के को नमस्कार मैं हूँ रावल निशा बेन में आर्डेता इंस्टीट्यूट से बोल रही हूँ आपने अभी सुन लिया की कैसे हम बी एड में आके क्वालिटी और क्वान्टिटी मैनेजमेंट करते हैं और इसके ज्यादा मैं आपको बताऊंगी कि हम बीएड में तो आ गए लेकिन हम आगे क्या करेंगे बीएड में आ गए बीएड में हमने पढ़ भी लिया फिर आगे हम क्या कर सकते हैं तो हम बीएड तो कर लेते हैं तो बीएड में तो हम हमारे यहाँ से 70% स्टूडेंट्स हैं वो अभी काम पे लग गए हैं वो अलग अलग फैकल्टी में काम करते हैं स्कूल में आप जैसे कि जानते हैं कि बी के वाले स्टूडेंट स्कूल में तो काम करते ही है वो गवर्नमेंट स्कूल हो या सेल्फ फ़ाइनेंस किसी किसी को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो वो वो वहाँ पढ़ाने के लिए चले जाते हैं लेकिन जिनको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जॉब मिला है वो अभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो कॉलेज होती है स्कूल होती है वहाँ काम करते हैं इसलिए वो तो काम करते ही है इसके अलावा हम बी तो कर लेते हैं स्कूल में नहीं जा सकते हैं वो बच्चे हमारे भी बच्चे काफ़ी अलग अलग फील्ड में गए हुए हैं जैसे कि कलेक्टर uh, हो ये, आई बी ब्यूरो में गए हैं कोई क्लार्क बना है आ, कोई अलग अलग फैकल्टी में कोई टी, टीचर तो हम बने बन, बनते हैं उनके अलावा वो तो काफ़ी जगह गए हैं इसलिए हम हम मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से वो गले हमारे पास में ही है गलोडिया वहाँ वहाँ पटेल आशा है वो आई ब्यूरो में है वो अभी ये लगे उसके बाद है पटेल जिग्नेश बेन वो एसपी जिग्नेश भाई वो एसपी पी में क्लार्क है तो जैसे कि मैंने बताया मैंने एग्जांपल भी है कि दो ऐसे भी स्टूडेंट है जो आप काफी अलग अलग फील्ड में गए हुए तो आप भी ऐसे ही है कि टीचर के अलावा आप अलग अलग फील्ड में भी जिसके आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है इसलिए आप अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं राहुल निशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग बीएड करने के बाद एजुकेशन फील्ड में तो कर ही लेंगे लेकिन साथ साथ अगर एजुकेशन फील्ड में हम लोग नहीं जा सकते तो अलग गवर्नमेंट सेक्टर है जैसे कलेक्टर है आ, दूसरे दूसरे जो सेक्टर है उसमें भी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं तो इसमें आपकी ज़रूरत होती है कि आप कितना समझ लेते हैं और उसके बाद कितना अच्छा आप कर सकते हैं एज ए क्लर्क भी आप अलग अलग कंपनीज़ में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं तो बी करने के बाद एक अलग-अलग जगह के लिए आप तैयार हो जाते हैं आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी अलग अलग जगह पे आप जॉब कर सकते हैं, जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी इसमें कुछ अच्छी चीज़ आपको करनी हो तो उसके लिए फिर जैसे कि पटेल कलाबेन ने बताया कि एम होना ज़रूरी है पी अगर करते हैं एम करते हैं तो वो आपको जो है अपने करियर में एक ऊंच अच्छे पोस्ट पोजिशन के लिए आपको बहुत हेल्प करता है तो आप कॉलेज के डीन भी बन सकते हैं हेड प्रिंसिपल भी बन सकते हैं ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पोजीशन पे हायर पोजीशन पे आप जा सकते हैं जहाँ पर आपको जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको पढ़ाना नहीं पड़ता लेकिन पूरे मैनेजमेंट को संभालना पड़ता है तो ऐसे कई ऑप्शन है जहां पर हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो काफी कुछ सीख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बहुत सारी बातें हम और भी करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो वन नाइनटी पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्कराते रहो आशिया ये बनाएंगे एक आशिया दो पंछी दो तीन के को लेके चले हैं कहाँ दिल के मत वाले देखो चुने चले आसमान ये बनाएंगे एक आशियाँ ये बनाएंगे एक आशिया ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा सपना ओ, ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान हो ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान हम आशियांगे आशियांगे एक, आशिया। एक आशिया हम बनाएंगे एक आशिया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और करियर ऑप्शन में हम लोग बात कर रहे हैं बी एड के टीचर्स जो आरडेक्ता इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं पटेल कलाबेन और रावल निशा जी से हमने बात की अब हम लोग बात करेंगे मनीषा जी से जो स्कूल में ही पढ़ाती हैं और काफी समय से पढ़ा रही हैं तो आइए मनीषा जी से जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई नमस्कार मेरा नाम मनीषा खोखरिया है मैं मुझे टीचर बनना बहुत अच्छा लगता था तो पहले से ही मैं टीचर बनूंगी सब स्कूल में जाती थी तो पढ़ाने आते थे तो मैं भी कोई ऐसा टीचर बनूंगी तो अच्छा है तो फिर कॉलेज किया कॉलेज के बाद फिर मैंने बीएड किया बीएड मैंने ऊंझा महिला कॉलेज में किया वहाँ भी अलग अलग अध्यापक थे तो फिर सोचा टीचर तो बनना ही है तो अध्यापक का भी सपना ऐसे हुआ कि अध्यापक भी कभी बन सकते हम टीचर तो था ही सपना फिर बीएड पूरा कम्प्लीट किया बीएड के बाद मैंने एमएड का कोर्स आता है जो अध्यापक का कोर्स होता है तो उसमें भी फॉर्म भर दिया तो मेरा नंबर लग गया तो फिर मैंने एमएड भी कर दिया तो एक साल में मैंने बीएड किया उससे दूसरे साल में एमएड भी कम्प्लीट कर दिया तो तीसरे साल में मुझे जॉब भी मिल गई यहाँ मैं एकता बीएड कॉलेज नवी मेत्राल में मैं जॉब करती हूँ तो मुझे वो मेरे नौ साल हो गए हैं इस कॉलेज में तो मुझे अलग अलग अनुभव हुआ कि शुरुआत में कैसे हमारे तब मेरी उम्र भी समकक्ष बच्चों की तरह होती जब पढ़ाने का सामने आमने सामने दो तीन साल का ही डिफरेंट होता है तो है तो ऐसा लगता इतने बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे तो भी एक आत्मविश्वास होता है वो बहुत जरूरी होता है कि ये हम कर सकते हैं तो भी हम बच्चों का भी साथ सहकार मिलता है और हमारा भी ऐसे कर करके अब तो अच्छा लगता है थोड़ा संसारिक हमारा संसारिक जीवन होता है उसमें भी थोड़ा का डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को ध्यान देना पड़ता है दूसरे घर वालों को और इधर भी ऐसा ही न्याय करना पड़ता है क्या कि कोई किसी को हम ऐसे अन्याय नहीं कर सके कि उसका कोई बच्चा है तो उसका खाना रह जाता है तो ऐसे नहीं कर सकते इधर भी कोई टॉपिक हो तो हम नहीं पढ़ा सकते कि ऐसे बीमार है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो बीएड करने के लिए आते हैं बच्चे तो उसको हमारा स्किल वो है वो सिखाना पड़ता है कि वो पढ़ते हैं एग्जाम तो देते ही है तो भी वर्गखंड में वो क्लासरूम होता है उसमें कैसे खड़े हो सकते हैं कैसे वो क्लास कंट्रोल कर सकते हैं कैसी डिसिप्लिन होनी चाहिए और एक शिक्षक जो वो नहीं सीख पाता तो वो दूसरों का भविष्य दूसरे बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता क्योंकि वो शिक्षक है जो बच्चों का भविष्य का भविष्य है वो अच्छा शिक्षक है वो तो उसमें सदा स, वो गुण हो अच्छे गुण होने चाहिए जैसे कि वो खुद अच्छा सच्चा बोले बोलता है तो वो बच्चे भी सच्चे बोलने चाहिए जैसे कि वो चारित्रवाने ऐसे प्रामाणिकता झूठ में नहीं बोलना निष्ठावाने ऐसे सभी गुण कौशल्य है वो बी में मेन बाबत है कि वो सीखते हैं तो आप डिसिप्लिन जैसा सब वो सीखते हैं तो आप वो अपने आप ही अच्छे टीचर तो बनते हैं पर अच्छे व्यक्ति भी बन सकते हैं और इसमें अच्छे पॉजिटिव विचार होने चाहिए मनीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने अपना एक्सपीरियंस सुना किस तरह से आप इस फील्ड में आए और किस तरह से जो है शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगा कि आपके जो बच्चे हैं स्टूडेंट होते हैं वो बड़े स्टूडेंट होते हैं उनकी और आपकी उम्र में काफ़ी अंतर नहीं होता दो तीन साल का डिफरेंस होता है तो बड़े बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है तो बाद में धीरे धीरे समय के अंतराल में आपने उन सारी चीज़ों को अपने अंदर ढाल लिया और अभी आप बिल्कुल नौ साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको और साथ ही साथ आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक महिला होने के नाते आपको घर को भी देखना पड़ता है और फिर अपना जो टीचर का जो प्रोफेशन है उसको भी पूरा करना पड़ता है तो परिवार में जो आपके बच्चे हैं उनको दूसरे की तरफ संभालने देकर फिर आपको आना पड़ता है तो बड़ा ये जो मुश्किलें आती हैं उसको आप जो है अच्छी तरह से मैनेज करना आपको आ गया है तो आप मैनेज करके इस फील्ड में आप अपना प्रोफेशन में अच्छा कर रही हैं तो दोस्तों चलिए अच्छा लग रहा है मुझे कि इन सारी चीज़ों को मैं क्यों बता रहा हूं क्यों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कई हमारे विद्यार्थी मित्र होते हैं बैठे हुए हैं और उनको भी जैसे मनीषा जी के मन में ख्याल आया कि मुझे भी टीचर बनना है फिर अध्यापक बनना है या प्रोफेसर बनना है तो ये सपने हमारे बीच में भी आते रहते हैं लेकिन इसको हम लोग पूरा करने के लिए फिर कैसे हम लोग मैनेज करते हैं और कैसे हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो वो थोड़ा सा समझ जाए आप लोग इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा पटेल कलाबेन से कि इसमें इस, इस फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें कहाँ पर आती हैं कहाँ पर हमको ज़्यादा मेहनत लगता है बी में जब माइक्रो पार्ट आते हैं तो वहाँ पर मुश्किली होती है क्योंकि बच्चे खड़े नहीं होते पहले वो पढ़ते थे तब सामने बैठते थे तब उन्हें शिक्षक पढ़ाते थे अब उन्हें खुद पढ़ाना है और जो सामने वो बैठे थे वहां बच्चों को संभालना है तो पहले तो उन्हें माइक्रो टीचिंग जो आता है उसमें तक दिक्कत होती है उन्हें तो उसमें माइक्रो टीचिंग में छः ले आते हैं इसमें विषयाभिमुख ले आता है स्पष्टीकरण ले आता है प्रश्न प्रवाहिता ले आता है सुदृढ़ीकरण आता है स्पष्टीकरण ले आता है इस कौशल्य का मेन बाबत जो होता है वो स्टेज पावर होता है वो सब कौशल्य एक करके वो जब स्कूल में जाते हैं 35 पांत मिनट तक तब पढ़ा सकते हैं जब उन्होंने छह कौशल्य हस्तगत किए होंगे अच्छी तरह से वो ही बच्चा स्टेज पावर अच्छा होगा और अच्छी तरह से विद्यार्थियों को पढ़ा सकेगा कला बैन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब आप टीचर बन के खड़े हो जाते हैं और पैंतीस मिनट तक आपको खड़े होकर बच्चों के साथ रहना है बच्चों को पढ़ाना है टॉपिक पे बात करना है खड़े रहकर तो क्योंकि हमारा आदत होता है बच्चे बच्चे के रूप में हम जब विद्यार्थी रहते हैं तो बैठ के सब चीज़ें सुनते हैं और बैठ के हमने सोचा टीचर बनेंगे लेकिन जब खड़े रह काम करना पड़ेगा तो वो बड़ा मुश्किल वाली बात आपने कहा कि ये भी एक आदत हमको डालनी पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है और हमारे साथ जैसे कि रावल निशा जी निशा जी आपको क्या प्रॉब्लम आया था इस फील्ड में आने के लिए किस तरह की दिक्कतें आपको आई थी मैं मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि ना मुझे को तो बहुत दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं यहाँ मैं यहाँ कॉलेज में आई उसके पहले मैं स्कूल में सर्विस करती थी मैं हाँ मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो वहाँ मैंने छोटे बच्चों के साथ काम किया था तो वहाँ से मुझे किस तरह बच्चों को संभालना है क्लास को संभालना है बच्चों को कितना कठिन कौन सा सब्जेक्ट कितना कठिन लगता है वो सब मुझको मालूम था इसलिए मुझको बहुत दिक्कत नहीं हुई मैं स्कूल में पढ़ाते मैंने बीएड किया फिर एमएड किया फिर यहाँ मेरा घर भी यहाँ से पाँच किलोमीटर दूरी है यहाँ भी मैंने कॉलेज में आई तो कॉलेज में आई तो डिफरेंस इतना ही था कि वो छोटे बच्चे थे और ये बड़े बच्चे हैं इसलिए आ, मैंने छोटे बच्चे को पढ़ाया था वह संभाला था इसलिए बड़े बच्चे को संभालना कोई मुश्किल मुझको तो नहीं लगा <laughs> इसलिए मैंने काफ़ी तरह मैंने मैनेज कर लिया और अभी भी मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है मेरे में और मैंने स्कूल में काम किया इसलिए मुझको तो मैंने सात साल स्कूल में काम किया इसके बाद मैं आठ साल से यहाँ पर हूँ इसलिए मुझको बहुत दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने मुझको बच्चों को संभालना आ गया था इसलिए रावल निशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस था इसलिए बड़े बच्चों को पढ़ाने में आपको दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि आपने शुरुआत में आपने जो है छोटे बच्चों को पढ़ाया उसका एक्सपीरियंस आपको काम देता है दोस्तों यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि हम जिस फील्ड में जाते हैं अगर उस फील्ड का पहले से थोड़ा पूर्व तैयारी होता है पूर्व एक्सपीरियंस हमारे पास अगर हो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो फ्री में जाके ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है या आपके आसपास में कोई स्कूल है वहाँ पर फ्री में जाकर एक घंटा दो घंटा आप स्कूल में परमिशन लेके आप पढ़ाइए बच्चों को या अपने घर में भी बच्चों को बुलाइए छोटे बच्चों को बुलाए और उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए तो आपको ऑन द स्पॉट मालूम पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा कर पाता हूं या क्या मुश्किलें हैं वो आप सीख सकते हैं अगर मुश्किल भी आया तो कोई बात नहीं और अच्छा भी लग रहा तो और अच्छी बात है दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा और मुश्किल लग रहा है तो उसमें काम करना है आपको कि ये मुश्किलें आ रही हैं तो इसको कैसे टैकल करता है तो वो आपको अच्छा लगेगा तो ये एक अच्छी बात है कि जब कोई भी चीज़ आप करते हो उसके पहले अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हो तो ये आपके करियर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है आपको बहुत ही अच्छी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि बीएड या टीचिंग फील्ड में आपको जाने के लिए या बीएड में जिस तरह की बातें होती हैं वो हमने आज के शो में आपको बताया सुनाया और काफ़ी एग्जांपल्स भी आपको बताया और दिक्कतें कहाँ आती हैं वो भी बातें हमने की हैं और जिसके साथ मैं कहूँगा कि अब वक्त हो गया है गुड बाय कहने का तो जाते जाते मैं कहूँगा एक सभी हमारे टीचर्स जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत के उन सभी से एक एक विचार हम सुनेंगे आ, तो मनीषा जी को मैं पूछना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं मनीषा खोखरिया बोल रही हूँ कि सभी विद्यार्थियों को बीएड ऐसा कोर्स है कि जिससे हम डिसिप्लिन सीख सकते हैं उससे तो वो तो सीख सकते हैं बी बीएड करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं हम वो अपने अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं जो बीएड की डिग्री है तो हम कोई भी स्कूल है कि कोई भी हमारे परिवार में कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि चलो कि वो जेंट्स ऐसे होता है कि हम अभी तो जेंट्स को जॉब कर सकते हैं लेडीज नहीं कर सकती है तो कभी भी हमारी मुश्किल पड़ जाती है तो बी ए हमें डिग्री कर, कर करी होती है तो कभी भी मुश्किल के वक्त हमें काम आ सकती है कि इसलिए हम को हमें ऐसा कोर्स करना चाहिए कि जिससे हम हमारी रोजी रोटी कम चला सके और हमारा गुजरान भी चला सके इससे सभी को मैं बोलूंगी कि पढ़ो और ऐसे कोर्स करो कि जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सको कि कोई दूसरों का आधार नहीं रखना पड़े अपनों पहले अपना सोचो फिर बाद में दूसरों का के नहीं तो बोलेंगे कि नहीं पढ़ना है ऐसा है नहीं पढ़, पढ़ना तो है ही और कोर्स ऐसा कर, करना चाहिए कि जैसे हम कोई भी वहाँ वेलिड हो सके जैसे कि बी है पी है ऐसे दूसरे भी कई कोर्स हैं जो हम कर सकते हैं चल थैंक यू मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके पास हमारे विद्यार्थी मित्रों के पास एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसके माध्यम से वो अपना आजीविका चला सके चाहे छोटा हो या बड़ा हो आ, समय पर वो आपके काम आ सके कला जी से भी पूछते हैं कि वो विद्यार्थी मित्रों को क्या मैसेज देना मैं कला पटेल बोल रही हूँ मेरा अभिप्राय यही है कि आपको बी करके शिक्षक बनना है तो अच्छा शिक्षक बनना आप सुनते होंगे समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे कि शिक्षक ने विद्यार्थी के साथ ऐसा किया ऐसा किसी को पीटा किसी की छेड़ती की तो ऐसा ना हो ऐसा शिक्षक बनना है आप हम हम हमारे समाज को अच्छा शिक्षक मदत रूप हो हमारी समाज के बाद हमारा राज्य हमारा देश गर्व करे ऐसा शिक्षक हमें बनना है जैसे ऐसी प्रव जो होता है वो छेड़ती होती है मारपीट होती है तो ऐसा शिक्षक हमें नहीं बनना है हमें अच्छा शिक्षक बनके हमारे देश को देश को गर्व दिलाना है ऐसे आप अच्छे शिक्षक बनना और देश को गर्व दिलाना बहुत बहुत धन्यवाद कला बहन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमें शिक्षक तो बनना है लेकिन एक आदर्श शिक्षक बनना है जो देश और समाज का नाम रोशन करे निशा जी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे विद्यार्थी मित्रों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि एक टीचर, टीचर के बोल रही हूँ टीचर के व्यवसाय में है तो हमारे व्यवसाय के प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिए मैं तो इतना ही कहूंगी की जो टीचर है वो अपने व्यवसाय नौकरी मिल जाती है लेकिन फिर बैठ के खाते पीते रहते हैं और जो सैलरी आती है इसमें से गुजरात चलाते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं कर क्योंकि एक ही शिक्षक ही ऐसा है जो विद्यार्थी का घड़तर कर सकता है तो इसलिए हमें हमारे काम के प्रति हमारे व्यवसाय के प्रति एक, एक निष्ठा होना चाहिए निष्ठा होनी चाहिए कि हम तो एक हैं लेकिन हमारे सामने बैठे हुए कितने लोग कितने विद्यार्थी हैं जे हम जो हमारे पास बैठ के पढ़ते हैं हमको सुनते हैं सुबह से शाम तक हमारे पास होते हैं तो उनको हम हमारा उनके प्रति हमें एक निष्ठ रहना चाहिए लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पड़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात निशा जी आपने बताया कि हमें जितना ज्यादा समय हम बच्चों के साथ में रहते तो बच्चों का उतना ही हमको कदर करना चाहिए और उनको हो सके उतना अपनी तरफ से पूरा मदद उनको देना चाहिए ये आपने कहा चलिए मुझे लगता है कि आप सभी को पता चल गया होगा विद्यार्थी मित्रों को की बी में कैसे हमको जाना है और कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में ये सारी बातें आपके पास आ गई अगर फिर भी कोई जानकारी आपको लगता है की नहीं मिली है तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते है चौरानवे चौदह 15, 14, 15 इस नंबर पर आप अपना नाम और अपना मैसेज लिख के हमें भेज दें ताकि हम अगले एपिसोड में उन बातों का जिक्र कर सके तो चलिए विद्यार्थी मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में पटेल कला जी मनीषा जी और रावल निशा जी जुड़े और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर मैं फिर आपके साथ रहूंगा अब मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी